न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच साक है ये जो पानी है ना पानी ये ना अम्ल है ना क्षार है ये न्यूट्रल है तो बागवटी जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया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 और भोजन के डेढ़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू ये दो सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला वंदे मातरम राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सी उपलब्ध कराई जाती है जिसे आप केवल दस रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीढ़ी को आप अपनी क्षमता अनुसार सौ दो सौ पांच सौ या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें फिर मैंने डॉक्टरों से बात की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 गुटखा खाने वाले लोग मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं। जिसको बनाने के लिए भगवान ने एक लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं, जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं ये बहुत ही कीमती है इसका औषधीय गुण बहुत है और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार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 हाजी भाई आपने कहा कि उषापान करना चाहिए उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए देखिए हाँ। उषापान पान दूसरी बात, दूसरी बात पान जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए हाँ बहुत अच्छा तो साथ। साथ। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए बागवट्ट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाए वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो कसैला